राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाघ द्वारा प्रस्तुत है 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत की महान विभूतियों पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम जाकिर हुसैन सारा भारत मेरा घर है और उसके लोग मेरे परिवार के लोग हैं लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे अपना मुखिया चुना है मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा यदि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर पाया तो यह मेरा सौभाग्य होगा यह शब्द हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय कहे थे अपने इस छोटे से भाषण में उन्होंने जो कहा वो देश का सच्चा भारतीय ही कह सकता है डॉ जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 को हुआ इनके पूर्वज सन 1713 के लगभग अफगानिस्तान से उत्तर प्रदेश के कस्बे कायमगंज में आकर बस गए थे जाकिर हुसैन के पिता का नाम फिदा हुसैन और माता का नाम नाज़नीन बेगम था जाकिर हुसैन के पिता अपने कारोबार के सिलसिले में हैदराबाद आकर रहने लगे उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था अपने इसी शौक के कारण उन्होंने वकालत पढ़ी और एक काबिल वकील साबित हुए बालक जाकिर की प्रारंभिक शिक्षा माता-पिता की देखरेख में घर पर ही हुई जाकिर अभी 10 वर्ष के ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई पिता की मृत्यु के बाद इनकी मां अपने बच्चों को वापस कायमगंज ले आई स्कूल जाने से पहले बालक जाकिर ने घर पर जो शिक्षा पाई उसने कुरान शरीफ फारसी व उर्दू का ज्ञान प्राप्त कर लिया था माता नाज़नीन बेगम ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कायमगंज से इटावा के स्कूल में पढ़ने भेजा बालक ज़ाकिर अपनी मां से दूर नहीं जाना चाहता था अम्मा अम्मा हां बेटा हम स्कूल नहीं जाएंगे क्यों बेटा क्या हुआ भला स्कूल क्यों नहीं जाओगे तुम भाई ने कहा है अब हमें पढ़ने के लिए इटावा भेज रही है बुदाऊ अब... ना अम्मा क्या अब हमें सचिया इटावा भेज रही हैं हां बेटा भाई ने ठीक ही कहा है नहीं अम्मा नहीं हम यहीं आपके पास जाकर पढ़ेंगे बेटा आपके लिए आपके बिना इटावा नहीं जाएंगे बेटा मैं जानती हूं तुम मुझसे जुदा नहीं रह सकते अम्मा... मगर तुम्हें अच्छे मदरसे में तालीम भी तो लेनी है ना हम कायमगंज में रहकर ही पढ़ेंगे देखो बेटा जिद नहीं करते आप तो अकेले थोड़े ना हो तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ ही टावा में पढ़ेंगे हां लेकिन भैया जो कहते हैं वो बड़े स्कूल में पढ़ेंगे और हम छोटे स्कूल में अरे पगले वो तो तुम्हें चिढ़ा रहा है तुम अपने दोनों भाइयों के साथ एक ही मदरसे में पढ़ोगे और वहीं रहोगे वहां के उस्ताद बहुत अच्छे हैं तुम्हें बहुत प्यार करेंगे देख बेटा वहां खूब पढ़ना हम और अपने अब्बू का नाम रोशन करना अम्मा के बहुत समझाने पर बालक जाकिर अपने भाइयों के साथ इटावा चले गए इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में पांचवी कक्षा में उन्हें दाखिल किया गया बालक जाकिर अपनी पढ़ाई के साथ-साथ ही कई वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते विद्यार्थी जीवन से ही जाकिर हुसैन अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित करते अभी वो 14 वर्ष के ही थे कि उनकी मां की मृत्यु हो गई इस दुख को युवा जाकिर ने बड़े संयम और धैर्य से सहन किया एक अच्छे विद्यार्थी की भांति उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी सन 1913 में युवा जाकिर देश के महान नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली के संपर्क में आए और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए जाकिर हुसैन के मन में भी देशभक्ति की भावना जागी देश में जगह-जगह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू मुस्लिम जाकिर हुसैन पर भी इन आंदोलनों का प्रभाव पड़ा 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया देश में जगह-जगह जाकर गांधी जी ने देश के युवाओं को ललकारा इसी सिलसिले में वो अलीगढ़ भी पहुंचे और वहां के एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाले स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करने को कहा। कॉलेज का बहिष्कार कर दे। हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। जोवा जाकिर पर गांधीजी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ा। और वो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार हो गए कॉलेज के अंग्रेज प्रधानाचार्य जाकिर हुसैन के इस निर्णय से घबरा उठे उन्होंने युवा जाकिर को बुलाकर कहा जाकिर जी हम ऐसा सुना है कि तुम कॉलेज का बहिष्कार करना मांगता आप ने ठीक ही सुना है देखो जाकिर हम तुमको समझाना मांगता तुम ये झगड़े में नहीं पड़ो ये आंदोलन करने वाला तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देंगे मेरा भविष्य आंदोलन से बने या बिगड़े ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपको इससे क्या लेना अगर तुम तुम्हारा इरादा बदल जाए तो हम तुमको उपजिलाधीश बना देगा मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी मैं ऐसी नौकरी को ठोकर मारता हूं एक बार फिर सोच लो जाकर ऐसे तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा एक बार नहीं 100 बार सोच लिया मेरे लिए मेरी मातृभूमि से बढ़कर आपकी नौकरी नहीं है मातृभूमि के लिए मैं नौकरी तो क्या अपना जीवन भी त्याग कर सकता हूं मैं आपके कॉलेज का बहिष्कार करता हूं हां मैं आपके कॉलेज का बहिष्कार करता, करता हूं और फिर इसी दृढ़ निश्चय के साथ युवा जाकिर ने लगभग 300 अन्य विद्यार्थियों को साथ लेकर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बहिष्कार किया कॉलेज का बहिष्कार जब जोर-शोरों से हो रहा था तभी हम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बहिष्कार तो कर रहे हैं लेकिन अब पढ़ेंगे कहां हां हां बताओ अब हम कहां पढ़ने जाएंगे जाकिर भाई कॉलेज का बहिष्कार तो हुआ अब पढ़ने का क्या सोचा अरे इसमें सोचना क्या है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान वो बना कहां कहां क्या अरे भाई यहीं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान खोला जाएगा उसका मकसद क्या होगा ये शिक्षा संस्थान हमारा अपना ही होगा इस देश के लोगों का अंग्रेजी सरकार की उसमें कोई सहायता नहीं ली जाएगी अच्छा एकदम हमारा अपना अपने राष्ट्र का शिक्षा संस्थान होगा क्या क्या नया शिक्षा संस्थान खोला जाएगा मगर उसमें तालीम देने कौन आएगा कौन अरे आगा? भाई उसमें अपने ही देश के शिक्षक अपने ही देश के विद्यार्थियों को तालीम देंगे अच्छा वहां ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो विद्यार्थियों के मन में देशभक्ति की भावना को कूट-कूट के भर देगी आज ही भाई इस नए काम को तो जल्दी शुरू करना चाहिए हम सब आपके साथ हैं इस काम में आपका हाथ बटाएंगे हां हम सब बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल अपने इसी निश्चय के साथ जाकिर हुसैन ने एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना के सिलसिले में हकीम अजमल डॉक्टर अंसारी मौलाना मोहम्मद अली तथा देश कुछ अन्य प्रमुख लोगों से भी मुलाकात की और फिर अलीगढ़ में ही बहुत छोटी सी जगह में 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई इसके साथ ही जाकिर हुसैन ने अपना जीवन समाज की सेवा और शिक्षा की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया 2 वर्ष तक जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया में ही अध्यापक पद पर काम किया अपने परिश्रम से उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव पक्की की 1922 में वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जर्मनी चले गए जर्मनी में रहते हुए ही उन्हें तार द्वारा यह सूचना मिली कि आर्थिक संकट के कारण जामिया मिलिया को बंद करने का इरादा है उस तार के जवाब में जाकिर हुसैन ने हकीम अजमल खान को एक तार भेजा जिसमें लिखा था मैं और मेरे मित्र जामिया के लिए आजीवन सेवा करने को तैयार हैं हम लोगों के पहुंचने तक जामिया बंद ना होने पाए 3 साल के बाद वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि जामिया मिलिया की हालत बहुत बिगड़ गई है यह देखकर डॉक्टर जाकिर हुसैन को बहुत दुख हुआ जिस संस्था को उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से बनाया था वही संस्था बिगड़ रही थी वो जी जान से उसके सुधार में जुट गए गांधी जी की सलाह पर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया को अलीगढ़ से दिल्ली ले आए यहां भी कड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने जामिया मिलिया को स्थापित किया 29 वर्ष की आयु में वो इस संस्था के कुलपति बने दिल्ली में जामिया मिलिया के स्कूलों में उन्होंने गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाकिर भाई जी यह जो तुमने जामिया के स्कूलों में शिक्षा की नई पद्धति शुरू की है वह आखिर है क्या उसकी चर्चा तो बहुत सुनी है भाई मैंने इस नई पद्धति में बुनियादी शिक्षा पर बल दिया है और यह वही शिक्षा पद्धति है जिसे गांधी जी ने भी विशेष महत्व दिया है बुनियादी शिक्षा जी वो है क्या देखिए बुनियादी शिक्षा का मतलब है गांव के बच्चों को सातवीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना हम्म और पाठ्यक्रम में हस्तकला व दस्तकारी पर जोर देना हम्म तक्ली और चरखा चलाना सिखाना मिट्टी के बर्तन बनाना वो टोकरियां बुनना सिखाना वगैरह वगैरह ये तो समझ में आता है कि गांव के बच्चों को सातवीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा दी जाए लेकिन ये हस्तकला वाली बात इससे भला बच्चों को क्या फायदा होगा देखिए भाई पाठ्यक्रम में जब बच्चे हस्तकला हाथ करगा आदि सीखेंगे तो निश्चय ही वो पढ़ाई लिखाई के साथ-साथ व्यवसायिक शिक्षा भी प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार वो अपना काम खुद करना सीखेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे जाकिर भाई ये बुनियादी शिक्षा का विचार तो बहुत ही अच्छा है मैं इस कार्य में तुम्हारे साथ हूं धन्यवाद अपने को शिक्षक कहने में डॉ जाकिर हुसैन सदैव गर्व महसूस करते थे शिक्षा को उन्होंने हमेशा राजनीति से अलग ही रखा बहुत ही सादगी का जीवन बिताने वाले जाकिर हुसैन ने कभी भी पद व प्रसिद्धि की परवाह नहीं की गांधी जी जिस हिंदू मुस्लिम एकता पर जीवन भर जोर देते रहे डॉ जाकिर हुसैन ने निरंतर उस आदर्श का पालन किया आजादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों ने सच्ची लगन और परिश्रम से 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया। आजाद भारत को अब ऐसे व्यक्तियों की जरूरत थी जो देश को संभाल सके उसे मजबूत बना सके और उन्नति की ओर ले जाए एक शिक्षक के रूप में डॉ जाकिर हुसैन ने देश की बागडोर संभाली सन 1952 में शिक्षा के विद्वान की हैसियत से वो 5 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य बने 1957 में वो बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए बिहार के राज्यपाल बनकर उन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया सन 1962 में वो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए गए देश के प्रति उनकी सच्ची लगन व परिश्रम को देखते हुए 1963 में जाकिर हुसैन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया सन 1967 में डॉ जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के गौरवपूर्ण पद पर बैठे राष्ट्रपति पद पर पहुंचकर भी वे देश की उन्नति में ही लगे रहे पिक के हजारों नदियां पुलकन है किस के दम से पुलकन है किस के दम से रस के बिना हमारा हमारा थारे जहां के अच्छा और फिर एक दिन 3 मई 1969 को दिल के दौरे से उनका निधन हो गया सारा देश शोक में डूब गया उनकी मृत्यु पर श्री वीवी गिरी ने कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जीवन में कर्मयोगी ही रहे वो दार्शनिक मात्र ही नहीं थे बल्कि उत्साही समझदार और भ्रातृभाव से भरपूर एक निष्ठावान व्यक्ति थी सच्चे अर्थों में वो आजाद शत्रु थे मदहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मदहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है जिंदो कथा हमारा हमारा सारे जहां के अनशा जिंदो कथा हमारा हमारा सारे जहां के अनशा जाकिर हुसैन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख वीनू भल्ला विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार विश्वमोहन बडोला वीना होरा राम मेनी मंजुमेनी बाबला कोचर नीरज शर्मा कीमती आनंद एवं मनोज भटनागर बाल कलाकार यमन कौशिक ध्वन्यांकन सतीश लाड़े प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा